चनामृत परिच्छेद एक सौ चार चौदह दिसंबर अठारह सौ चौरासी क्या संसार में ईश्वर लाभ होता है श्री रामकृष्ण गिरी से तीब्र वैराग्य के होने पर वे मिलते हैं प्राणों में विकलता होनी चाहिए शिष्य ने गुरु से पूछा था क्या करूं जो ईश्वर को पाऊं गुरु ने कहा मेरे साथ आओ यह कहकर गुरु ने उसे एक तालाब में डुबा ऊपर से पकड़ रखा कुछ देर बाद उसे पानी से निकाल लिया और पूछा पानी के भीतर तुम्हें कैसा लगता था महाराज मेरे प्राण डूबते उतराते थे जान पड़ता था अभी प्राण निकलना चाहता है गुरु ने कहा देखो इसी तरह ईश्वर के लिए जब भी जी डूबता उतराता है तब उनके दर्शन होते हैं इस पर मैं कहता हूँ जब तीनों आकर्षण एकत्र होते हैं तब ईश्वर मिलते हैं विषयी का जैसे आकर्षण विषय की ओर है सती का पति की ओर तथा माता का संतान की ओर इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समय उनके दर्शन हो जाए मन जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तो पुकार तो सही देखूं भला कैसे श्यामा रह सकती है उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें दर्शन देना ही होगा उस दिन तुमसे मैंने कहा था, भक्ति का अर्थ क्या है? वह है वह मन वाली और कर्म कर्म से उन्हें पुकारना, कर्म, अर्थात हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना पैरों से उनके स्थानों तक जाना कानों से भगवान और उनके नाम गुणों और भजनों को सुनना आंखों से उनकी मूर्ति के दर्शन करना मन अर्थात सदा उनका ध्यान उनकी चिंता करना तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना वाणी अर्थात उनकी स्तुतियाँ पढ़ना उनके भजन गाना कलिकाल के लिए नारदी भक्ति है सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना जिन्हें समय नहीं है उन्हें कम से कम शाम को तालिया बजाकर कर एकाग्र चित्र हो श्रीमनारायण नारायण कहकर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए भक्ति के मय में अहंकार नहीं होता वह अज्ञान नहीं लाता बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करा देता है यह मय में नहीं गिना जाता जैसे हिंचा साग नहीं गिना जाता दूसरे सागों से बीमारी हो सकती है परंतु हिंचा साग पित्तनाशक है इससे उपकार ही होता है मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती दूसरी मिठाइयों के खाने से अपकार होता है परंतु मिश्री के खाने से अम्ल विकार हटता है निष्ठा के बाद भक्ति होती है भक्ति की परिपक्व अवस्था रज्जु है प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बंधे रहते हैं फिर भाग नहीं सकते साधारण जीवों को केवल भाव तक होता है ईश्वर कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ज्ञान वह है है। जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप स्वरूप का पता पाता ब्रह्म ही मेरा रूप यह बोध होना चाहिए। प्रहलाद कभी में रहते थे कभी देखते थे एक मैं हूँ और एक तुम तब वे भक्ति भाव में रहते थे हनुमान ने कहा था राम कभी देखता हूँ तुम पूर्ण हो मैं अंश हूं कभी देखता हूँ तुम प्रभु हो मैं दास हूँ और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ ही मैं हो और मैं ही तुम हो गिरिज आहा श्री राम कृष्ण संसार में होगा क्यों नहीं परंतु विवेक और वैराग्य चाहिए ईश्वर ही वस्तु है और सब अनित्य और अवस्तु दो दिन के लिए है यह विचार दृढ़ रहना चाहिए ऊपर उतराते रहने से न होगा डुबकी मारनी चाहिए एक बात और काम आदि घड़ियालों का भय है गिरीश परंतु यम का भय मुझे नहीं है श्री रामकृष्ण नहीं काम आदि घड़ियालों का भय है इसीलिए हल्दी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए हल्दी है विवेक और वैराग्य संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है इस पर दो तरह के योगियों की बात कही गई है गुप्त योगी और व्यक्ति योगी जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे व्यक्ति योगी है उन्हें सब लोग पहचानते हैं गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता जैसे नौकरानी सब काम तो करती है परंतु मन अपने देश में बाल बच्चों पर लगाए रहती है और जैसा मैंने तुमसे कहा है व्यविचारणी औरत घर का कुल काम तो बड़े उत्साह से करती है परंतु मन से वह सरा अपने यार की याद करती रहती है विवेक और वैराग्य का होना बड़ा मुश्किल है मैं करता हूँ और ये सब चीज़ें मेरी हैं यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं होता एक डिप्टी को मैंने देखा 800 रुपया महीना पाता है ईश्वरीय बातें हो रही थी उधर उसका जरा भी मन नहीं लगा एक लड़का सांस ले आया था उसे कभी यहाँ बैठाता था कभी वहाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ उसका नाम न ना लूँगा खूब जप करता था परंतु दस रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दी थी इसीलिए कहा विवेक और वैराग्य के होने पर संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है इस पापी के लिए क्या होगा? कृष्ण दृष्टि हो गाने लगे अजीवों उस नरकांतकारी श्रीकांत का चिंतन करो इस तरह कृतान्त के भय का अंत हो जाएगा उनका स्मरण करने पर भाव भावना दूर हो जाती है उस त्रिभंग के एक ही भ्रुभ्रंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है सोचो तो किस तत्व की प्राप्ति के लिए तुम इस लोक में आए? पर यहाँ आकर चित्त में बुरी वृत्तियाँ भरना शुरू कर दिया यह कदापि उचित नहीं इस तरह तुम अपने को डुबा दोगे अतएव उस नृत्य पद की चिंता करके अपने इस चित्त का प्रायश्चित करो श्री रामकृष्णगिरी से उस त्रिभंग के एक ही भ्रुभंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं महामाया की दया चाहिए इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है देखो ना पास ही भगवान है फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं बीच में महामाया है इसीलिए राम सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं आगे राम है बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण राम बस ढाई हाथ के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है मेरे तीन भाव हैं संतान भाव दासी भाव और सखी भाव दासी भाव और सखी भाव में मैं बहुत दिनों तक था उस समय स्त्रियों की तरह गहने और कपड़े पहनता था संतान भाव बहुत अच्छा है वीर भाव अच्छा नहीं मुंडे और मुंडियाँ भैरव और भैरवियाँ ये सब वीर भाव के उपासक हैं अर्थात प्रकृति को स्त्री रूप से देखना और रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना इस भाव में प्रायः पसन्न हुआ करता है मुझ में एक समय वही भाव आया था श्री रामकृष्ण चिंतित हुए से गिरीश को देखने लगे गिरीश इस भाव का कुछ अंश शेष है अब उपाय क्या है बतलाइए श्री रामकृष्ण कुछ देर चिंता करके उन्हें आम मुख्तारी दे दो उनकी जो इच्छा हो वे करें